भगवत गीता, श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य, अध्याय 18। अठारह जाति विहितानाम कर्मण सम्य गुष्ठिता स्वर्ग प्राप्ति ही फलम स्वभावतः जाति के उद्देश्य से कहे हुए इन कर्मों का भली प्रकार अनुष्ठान किए जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति रूप स्वाभाविक फल होता है वर्ण आश्रमाच स्वकर्मनिष्ठाह प्रेत कर्मफल अभूय ततः शेषेण विशिष्टुधर्माु सुत सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इत्यादि स्मृतिभ्यः पुराणेच वर्णिनाम वर्णीना च। लोक फल लोकफलभेद विशेष मरणात् क्योंकि अपने कर्मों में तत्पर हुए वर्णाश्रमावलंबी मरकर पर लोक में कर्मों का फल भोग कर बचे हुए कर्मफल के अनुसार श्रेष्ठ देश काल जाति कुल धर्म आयु विद्या आचार धन सुख और मेधा आदि से युक्त जन्म ग्रहण करते हैं इत्यादि स्मृति वचन में है और पुराण में भी वर्णाश्रमियों के लिए अलग अलग लोक प्राप्ति रूप फल भेद बतलाया गया है कारणांतरा तो इदम वक्षमाणम फलम परंतु दूसरे कारण से उनका प्रकारांतर से अनुष्ठान करने पर यह अब बतलाया जाने वाला फल होता है स्वे स्वे कर्मण्यभिता संसिधि लभते नर स्वकर्मन सिद्धि यहां तत्णोंथोक्तक्षणभेदे कर्मण अभीरता तत्पर संसदि स्वकर्माषा अशुद्धिक्ष सती कािया ज्ञाननिष्ठाग्यतालक्षण लभते नर अधिकृत पुरुष कर्माधिकारी मनुष्य उक्त लक्षणों वाले अपने अपने कर्मों में अभिरत तत्पर हुआ संसिद्धि लाभ करता है अर्थात अपने कर्मों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होने पर शरीर और इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है किम स्वकर्मानुष्ठान एव साक्षात्सिद्धि न कथम तर ही स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा ये न प्रकार विंदती तस्ण तो क्या आपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करने से ही साक्षात्सिद्धि मिल जाती है नहीं तो किस तरह मिलती है अपने कर्मों में तत्पर हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है वह तू सुन यतः प्रवित्तर येन यतो य प्रवृत्भूताद स्वकमण तमभ्यर्चुद्धि विंदतीनव यो यस्म प्रवृत्तिपत्ति चेष्टा वा यस्मदमीन ईश्वरा भूता सैद्वरेण जगत तथम व्या स्वकर्मणा पूर्वोत्न प्रतिवर्णन तम ईश्वर अभ्यर्च्य पूजयित्वा आराध्य कवल ज्ञाननिष्ठा योग्यता लक्षणाम् सिद्धि विंदती मानवों मनुष्य जिस अंतर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चिष्टा होती है और जिस ईश्वर से यह सारा जगत व्याप्त है उस ईश्वर का प्रत्येक वर्ण के लिए पहले बतलाए हुए अपने कर्मों द्वारा पूज कर उसकी आराधना करके मनुष्य केवल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है यत एवं अतः ऐसा होने के कारण त्रेयां सधर्मो विगुण पर धर्मांव स्वभा किलिषम श्रेया प्रश्यतर सोधर्म स्वधर्म अपि अभी अभी शब्दों दशव्य परधर्मा स्वाषिता स्वभा नियत यद इति यथा उक्त जातस्य इव कृमे विषम न दोषक तथा स्वभाव कर्म कुर न आपनोति किल पापम अपना गुण रहित भी धर्म दूसरे के भली प्रकार अनुष्ठान किए हुए धर्म से श्रेष्ठ है जैसे विष में उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष दोष कारक नहीं होता उसी प्रकार स्वभाव से नियत किए हुए कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता जो बात पहले स्वभावजम इस पद से कही थी वही यहाँ स्वभाव नियतम इस पद से कही गई है स्वभाव से नियत कर्म का नाम स्वभाव नियत है स्वभाव कर्म कुर्वाणो विस इव कृम किलबिषम न इति उक्तम परधर्म च आनेती उत्म परम चयाव अनात्मज कचित् क्षण अभी इति अतः उपर्युक्त उपर्युक्तश्लोक में यह बात कही कि कर्मों को करने वाला मनुष्य विष में जन्मे हुए कीड़े की भांति पाप को प्राप्त नहीं होता तथा तीसरे अध्याय में यह भी कहा है कि दूसरे का धर्म भयावह है और कोई भी अज्ञानी बिना कर्म के किए क्षण भर भी नहीं रह सकता इसलिए सहजम कर्म कौनते सदोषम अभी न त्यजेत सर्वरंभा दोषेण धूमेनाग्निभावृता सहजम सह जन्मना एवं उत्पन्न सहजम किम तत् कर्म कौनतेय सदोषम अपि त्रिगुणवाद न त्यजेद जो जन्म के साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज है वह क्या है कर्म हे त्रिगुण में होने के कारण जो दोषयुक्त है ऐसे दोषयुक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए सर्वारंभा इति सर्वकर्माणि इति आरंभाकर्मा प्रकरण ये केचित आरंभाह स्वधर्माह परधर्माह च ते सर्वे केचि आरंभाधर्मा परमा चे यस्मागुणत्मकेतु तिगुणात्मक दोषेण धूमेन सहजेन अग्निः अग्निव आवृता क्योंकि सभी आरंभ जो आरंभ किए जाते हैं उसका नाम आरंभ है अतः यहाँ प्रकरण के अनुसार सर्वारम्भ का तात्पर्य समस्त कर्म है सो स्वधर्म या परधर्म रूप जो कुछ भी कर्म है वे सभी तीनों गुणों के कार्य हैं अतः त्रिगुणात्मक होने के कारण साथ जन्मे हुए धुएँ से अग्नि की भांति दोष से आवृत्त है सहज से परधर्मानुष्ठाने स्वधर्माख्य परत्यागन पर न एव नुच्यते भयावह च परधर्मः न च चक्य अशेषत त्यक्त अज्ञान कर्म न तस्मा इत्यर्थः अभिप्राय यह है की स्वधर्म नामक सहज कर्म का परित्याग करने से और परधर्म का ग्रहण करने से भी दोष से छुटकारा नहीं हो सकता और परधर्म भयावह भी है तथा अज्ञानी द्वारा संपूर्ण कर्मों का पूर्णतया त्याग होना संभव भी नहीं है सूत्रांग सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए किम अशेषतः त्यक्तम असत्यम कर्म इति न त्यजेत किम वहज से कर्मण त्यागे भवति इति यहाँ यह विचार करना चाहिए कि क्या कर्मों का अशिषतः त्याग होना असंभव है इसलिए उनका त्याग नहीं करना चाहिए अथवा सहज कर्म का त्याग करने में दोष है इसलिए किंज अतः पूर्व इसमें क्या सिद्ध होगा यदि तावद अशैवत त्यक्तम अशक्यम इति यज्यम सहजम कर्म एवं तरी अशेषतः त्यागे गुण एवं सियाद्ति सिद्धम होती उत्तरपक्ष यदि यह बात हो कि अशेषतः त्याग होना अशक्य है इसलिए सहज कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मों का अशेषतः त्याग करने में गुण ही है सत्यम एवं अशेषतः त्याग एवं न उपपद्यते इति चेत पूर्पक या ठीक है परंतु यदि कर्मों का पूर्णतया त्याग हो ही नहीं सकता तो फिर गुण दोष की बात ही क्या है किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुषो यथाख्या गुणा कि कारक यहाँ पंचस्कंधा क्षण उभयथा उभयथापी कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति उत्तर पक्ष तो क्या सांख्यवादियों के गुणों की भांति आत्मा सदा चलन स्वभाव वाला है अथवा बौद्ध मतावलंबियों के प्रतिलक्षण में नष्ट होने वाले रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार रूप पंच स्कंधों की भांति क्रिया ही कारक है इन दोनों ही प्रकारों से कर्मों के अशेषतः त्याग नहीं हो सकता अथ तृतीयः अभी पक्षो यदा करोति तदा सक्रिय वस्तु यदा न करो तदा निष्क्रिय वस्तु सति तक्य कर्म अशेष हाँ तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आत्मा कर्म करता है तब तो वह सक्रिय होता है और जब कर्म नहीं करता तब वही निष्क्रिय होता है ऐसा मान लेने से कर्मों का अशेषतः त्याग भी हो सकता है अयं तो अस्तीय पक्षे विशेषो विशेषों नित्य प्रचलितम वस्तु ना क्रियाकर्वस्थि द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्य विद्यमाना च विनश्यति अवतिष्ठते इति शक्तिमदिष्ट आहुः काड़ादाह तद एव इति। इस तीसरे पक्ष में यह विशेषता है कि न तो आत्मा नित्य चलन स्वभाव वाला माना गया है और न क्रिया को ही कारक माना गया है तो फिर क्या है कि अपने स्वरूप में स्थित द्रव्य में ही अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान क्रिया का नाश हो जाता है शुद्ध द्रव्य क्रिया की शक्ति से युक्त होकर स्थित रहता है और वही कारक है इस प्रकार वैशेषिक मतावलंबी कहते हैं अस्मिन पक्षे को एवतु यतहतु पक्ष अयम एवं तो दोषो यत तो अभागवत मतम इदम पूर्व इस पक्ष में क्या दोष है उत्तर पक्ष इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यहमत भगवान को मान्य नहीं है कथम ज्ञायते पूर्वपक या कैसे जाना जाता है यत आह भगवान नास विद्यते भाव इत्यादि काणादानम ही असतो भाव सतः चभाव इतिदम मतम उत्तर पद इसलिए कि भगवान तो असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता इत्यादि वचन कहते हैं और वैशेषिक मतवादी असत का भाव और सत का अभाव मानते हैं अभागवतत्व अपनी न्यायवत चेत को दोष इति चेत पूर्व पक्ष भगवान का मत न होने पर भी यदि न्यायुक्त हो तो इसमें क्या दोष है उच्चते दोषवत् इदम सर्वप्रमाण विरोधात् उत्तर पक्ष बतलाते हैं सुनो सब प्रमाणों से इस मत का विरोध होने के कारण भी यह मत दोषयुक्त है कथम किस प्रकार यदि तब्दे वेणुकादी द्रव्य प्रगुत्पत् एव असद उत्पन्न च स्थित कंचित काल एव असत्व आपद्यते तथा च चति असद सज्जाते अो भाव भाव चेटरपक्ष यदि यह माना मनाजाए कि द्वैगुण आदि द्रव्य उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत हुए ही उत्पन्न हो जाते हैं और किंचित काल स्थित रहकर फिर अत्यंत ही असत भाव को प्राप्त हो जाते हैं तब तो यही मानना हुआ कि असत ही सत हो जाता है अर्थात अभाव भाव हो जाता है और भाव अभाव हो जाता है